का अधिकारी मोक्ष का अधिकारी अधिकारी वेद से मानते हैं अच्छा शास्त्र का तात्पर्य कहीं भी ऐसा नहीं है कि दुनिया के सब लोग अर्थ धर्म काम को छोड़कर केवल मोक्ष के पीछे पड़ जाए जो त्रिवर्ग चाहता है उसको अर्थ धर्म काम का सेवन करना चाहिए और जो विरक्त अंतकरण वाला है उसको मोक्ष चाहना चाहिए तो देखो फिर हमारे वेद शास्त्र पुराण जैसे हैं वैसे सब ठीक हैं केवल मोक्ष के पीछे पड़ जाए जो त्रिवर्ग चाहता है उसको अर्थ धर्म काम का सेवन करना चाहिए और जो विरक्त अंत वाला है उसको मोक्ष चाहना चाहिए तो देखो फिर हमारे वेद शास्त्र पुराण जैसे हैं वैसे सब ठीक हैं भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए हैं उनकी संगति लग जाती है का एक ऐसा ढंग चल गया है कि सब लोग अर्थ धर्म काम छोड़ करके केवल मोक्ष ही चाहें और मोक्ष ही के लिए प्रयत्न करें तो ये बात जो है वो केवल अपना अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए है तत्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है इसलिए केवल ब्रह्म को ही सत्य समझना जगत को मिथ्या समझना है ना? ये तो दुनिया को अकर्मण्य बनाने वाली बात है ये आरोप शास्त्र पर नहीं लगता क्योंकि वो तो है ना जिसको संसार में अरुचि है संसार में वैराग्य है उसके लिए मोक्ष साधनत्व ने ज्ञान का उपदेश करता है अब दूसरी बात यह है कि जब तक अपवाद प्रबणता नहीं होगी और निवृत्ति नहीं होगी ये तब तक ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये छूया नहीं जाता है तो कोई समझो कि यंत्र से कहे कि हमने अद्वैत सिद्ध कर दिया तो यंत्र से जड़ाद्वैत सिद्ध होता है जड़ की एकता सिद्ध होती है और वो उपमान हो सकता है दृष्टांत हो सकता है अद्वैत समझने के लिए बोले भावना करते करते ओ महाराज वृत्ति चढ़ गई अद्वैत हो गया ये वृत्ति चढ़ा के जो अद्वैत होता है ना वो अद्वैत होता है वो अद्वैत होता है वो भी टिकाऊ नहीं होता कहो कि हमने ऐसी ऐसी जुक्ति और ऐसी ऐसी तर्क खोजे कि अद्वैत मिल गया तो ये जो जुक्ति तर्क से अद्वैत मिलता है वो वेदांत को निरर्थक करने वाला है वो भी उपमान हो सकता है दृष्टांत हो सकता है परंतु ये जो आत्मा और ब्रह्म की एकता है इसके लिए तो वेदांत शास्त्र की आवश्यकता है जो लोग ये कहते हैं कि हमें इंद्रियों से ही अद्वैत सिद्ध हो गया का हमारी युक्तियों से ही अद्वैत सिद्ध हो गया हमारे ध्यान से ही अद्वैत सिद्ध हो गया वो लोग ये कहते हैं कि वेदांत शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है हमारे तत्व मस्या आदि महावाग्य की कोई जरूरत नहीं है यही तो कहते हैं तो वो वेदांत के ऊपर से देखने में तो अनुरोध ही मालूम पड़ते हैं कि इन्होंने देखो युक्ति से तर्क से वेदांत सिद्ध कर दिया आहा, क्या क्या और अपने तो बड़ा बुद्धिमान मानते हो तो वो बुद्धिमान होने का अभिमान ही उनके हाथ लगता है आत्मा और ब्रह्म का जो अद्वैत अनुभव है वो हाथ नहीं लगता तो कभी अद्वैत होता हो और कभी द्वैत होता हो ऐसा नहीं है विक्षेप में भी समाधि है और समाधि में भी विक्षेप है और समाधि विक्षेप दोनों का जो साक्षी है दोनों का जो अधिष्ठान है, है वो अद्वैत वेदांत वेद है तो जिनके मत में यह है कि अद्वैत ही सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया स्वभावनामृतोज से भावो गच्छति मर्ता कृतके अमृतस्त कथम स्थास्यति निश्चल जिसके मत में अज अजर अमर अजस्र परिपूर्ण है अविनाशी अद्वैत भाव जो कि स्वभाव से ही अमृत है वही जीव बन गया वही ईश्वर बन गया वही सृष्टि बन गई ऐसा जिनका सिद्धांत है कि वही सृष्टि बन गया और जब सृष्टि मिटेगी तब अद्वैत हो जाएगा बोले उनका तो जो पहले अद्वैत था वो तो फूट गया सृष्टि बन गई भेद हो गया उसमें से तो पेड़ निकल आया वो चना पहला तो फूट गया वो जो सृष्टि के मूल में जो चना था कठोर गानी, घनी घनीभूत गान, कब वो तो फूट के उसमें से सृष्टि निकली आई और उसमें सृष्टि रहने लग गई और जब ये सृष्टि मिटेगी तो गेहूं के तने पर जैसे दस गेहूं पैदा होते हैं ऐसे फिर अद्वैत निकल ही आवेगा जिसे चने के सिरे पर फिर चना हो फिर अद्वैत निकल ही आवेगा बोले नारायण इनका अद्वैत सच्चा अद्वैत नहीं है कृत्नस्तु प्रज्ञान घन एवं चाहे सृष्टि मालूम पड़े चाहे न मालूम पड़े चाहे व्यवहार हो चाहे समाधि हो चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो चाहे विक्षेप हो चाहे एकाग्रता हो अद्वैत तो ज्यो की ज्यो का त्यों है और वही तुम हो तो जो लोग समझते हैं कि कृतके नाम्रता कृतके नाम्रता जो समझते हैं कि बनावटी अमृत होता है अभी तो नहीं है फिर हो जाता है अभी तो नहीं है पहले था ये जो कृतक अमृत है वो यदि बनेगा भी तो कैसे स्थित होगा निश्चल कैसे रहेगा फिर फूटेगा फिर बनेगा फिर फूटेगा फिर बनेगा तो इसी का नाम तो जन्म मरण हुआ अद्वैत का जन्म हुआ तो जगत हो गया और जगत की मृत्यु हुई तो अद्वैत का जन्म हो गया है द्वैत की मृत्यु हुई तो अद्वैत का जन्म हुआ और अद्वैत की मृत्यु हुई तो द्वैत का जन्म हुआ तो ये तो जन्म नहीं मरने वाला संसार ही रहा वो क्या कार्य और कारण क्या अद्वैत इसलिए जन्म मृत्यु जो है वो उन जिनके मत में जन्मना और मरना है जिनके मत में परिवर्तन है उनके मत में अद्वैत ठीक नहीं है इसलिए उपनिषद की जो लोग ऐसी व्याख्या करते हैं वो गलत करते हैं कृतके नामृतस्त कथम स्था निश्चल भूत तो भूत तो वापी सृज्य मश्रुति निश्चित युक्ति युक्त यदवतीतरत अब एक देखो अद्वैत ज्ञान में और रुचि होना ये पूर्ण का फल है वो लेकिन अगर कोई ये दिखाने के लिए कि देखो हम बड़े पहले के आत्मा हैं और हमारी अद्वैत में रुचि है अपना आत्मा दिखाने के लिए बनावटी रुचि करे तो वो ठीक है कि नहीं वो तो कुछ समय पर बदल जाएगी ये जो लोगों का ख्याल है ना कि सबको अद्वैत ज्ञान होना चाहिए वो वेदांत वेदांतोक्त अद्वैत ज्ञान नहीं है किसी भी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी को अनुभव होता है कि सब ब्रह्म है ये ठीक है और भाई कीड़े भी हैं मकोड़े भी हैं पशु भी हैं पक्षी भी हैं उनके लिए ज्ञान की कोशिश क्यों नहीं करते बोले वो तो हमारे लाउड स्पीकर का भाषण समझेंगे नहीं है ना तो जैसे पशु पक्षी अद्वैत ज्ञान का भाषण नहीं समझ पाते वैसे मनुष्यों में भी बहुत से लोग होते हैं जो अद्वैत ज्ञान का भाषण नहीं समझ सकते इसका कारण क्या है है ना इसका कारण क्या है तो वो तो छोटी छोटी चीजों को पकड़ करके बैठे हैं ऐसा कोई है जो ये चाहता हो कि हमको संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति हो करके परमानंद की प्राप्ति होवे और जितने शोक के कारण हैं उनको छोड़ दें और परमानंद स्वरूप अद्वैत का अनुभव करें लोग तो ये समझते हैं कि हमको ये भोग मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे ये धन मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे ये काम करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे जो धन से सुखी होना चाहता है जो भोग से सुखी होना चाहता है जो कुछ काम करके सुखी हो जाना चाहता है है ना जो कोई स्थिति प्राप्त होने से सुखी होना चाहता है उसको तो अभी अल्प से वैराग्य ही नहीं है जदलपम तन मर्त्याम, क्योंकि जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है वो तो मरने वाली चीज है और जो देशकाल वस्तु से परिच्छि नहीं है तो वही अमृत वस्तु है और वो तो अपना आप ही है तो शोक मिटे तत्र को मोह कस शोक एकत्व मनुपश्यता एकत्व का दर्शन होए शोक मोह मिट जाए पर तो इसको भी लोग गलत रीति से समझ लेते हैं एक ने महाराज कहा कि हमने वेदांत पढ़ा और पढ़ा के शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है तो हमारा बाप क्यों मर गया हम है ना तो बाप नहीं मरना चाहिए कि हमारा धन क्यों चला गया हमारी औरत हमसे क्यों लड़ पड़ी क्योंकि हम तो वेदांत पढ़ते हैं है ना पत्रको तो को मोहा का शो कहा एकत्र तो अनुपस्याता तो गलत हो गई ना बात तो उसने वेदांत का अभिप्राय वेदांत का अभिप्राय ठीक नहीं समझा अब तो दूसरा आया बोले कि ठीक है जो मरा सो मरा जो गया सो गया वो तो हम मानते हैं लेकिन हमारे मन में तो शोक नहीं आना चाहिए ना हमारे मन में तो मोह नहीं आना चाहिए वेदांत पढ़ने का ये फल तो होना चाहिए ना बड़ी अद्भुत बात है बोला इसको बाबा जी लोग जानते हैं हो जो वेदांत का जो रहस्य समझता है वो जानता है तो वेदांत जो है वो मन का ही बाध कर देता है उस मन का जिसमें शोक मोह रहते हैं तो बाधित मन में जो बाधित शोक मोह है उसका निषेध वेदांत नहीं करता वेदांत तो अपने आप में शोक मोह नहीं है ये बात बताता है अपने आत्मा में शोक मोह नहीं है ये बात बताता है तो अगर किसी की आंख से दो बूंद आंसू आ जाएं, तो ये नहीं समझना कि शोक हो गया इसका वेदांत ज्ञान मर गया कि अगर कभी कम, कभी किसी का मन थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो गया तो ये नहीं समझना कि इसके मन में शोक आ गया तो वेदांत ज्ञान मर गया आंख में आंसू आने से और मन में शोक की छाया मोह की छाया आई और चली गई इससे वेदांत ज्ञान का नाश नहीं होता वेदांत ज्ञान उनको छाया मात्र बना देता है वो जैसे शीशे में परछाई पड़ी और चली गई यहां तो ज्ञान के दर्पण में दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य शोक मुहादि का भान हुआ और उनकी निवृत्ति हो अब जरा और विवेक प्रारंभ करते हैं क्योंकि ये तो वेदांत की चर्चा है ये वेदांत दर्शन जब प्रारंभ होता है तो वाचस्पति मिश्र भामती का ये प्रश्न उठाते हैं कि आत्मा की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए तो क्यों बोले कि जिज्ञासा जिज्ञासा माने जानने की इच्छा हो क्यों नहीं करनी चाहिए तो बोले कि दो चीज के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं होती एक तो जो बिल्कुल साफ साफ हो जिसमें संशय न हो सामने घड़ी रखी है क्या किसी को यह प्रश्न होता है कि यह घड़ी है कि नहीं है सबको मालूम पड़ता है कि घड़ी है तो कोई पूछेगा कि यह घड़ी है और पूछे तो मालूम पड़ेगा कि बेकार पूछता है है ना? जैसे हमसे जब कोई मिलता है ना तो पूछता है आप आ आगे है? है तो भाई तुमको हमारी उपस्थिति में शंका है कि अपनी आंख में शंका है है ना इसका उत्तर तो ये हुआ ना का आप आ गए <laughs> मैंने कहा दादा रात को आज नहीं हो बोला आप जग गए क्या कह रहे भाई क्या हमारी बोली में तुमको शंका है कि अपने कान में शंका है तो मैंने बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल साफ साफ जो चीज मालूम पड़ती है उसमें कोई शंका नहीं होती है ना और जिससे कोई प्रयोजन ही ना हो है? उसमें भी कोई शंका नहीं होती आपको मालूम है कवे के कितने दांत होते हैं है? कव्य के कितने दांत तो नहीं मालूम है तो किसी भले मानुष से पूछ के देखो है ना? तो डांट देगा क्या बेमतलब पूछते हो निष्प्रयोजन प्रश्न निष्प्रयोजन तो वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि आत्मा जो है वो तो इतना साफ साफ है कि घड़ी उसी को मालूम पड़ रही है मैं हूं मैं जानता हूं मैं अपना प्रिय हूं मैं सच्चिदानंद हूं क यह ज्ञान तो कीट पतंग को भी है इसके बारे में क्या शंका है क्या प्रश्न करते हो और फिर अपने आप को जान लेने से प्रयोजन क्या सिद्ध होगा क्या चीज मिलेगा तुमको मिठाई मिलेगी खाने को है ना दूसरे को जानोगे कि अच्छा है तो प्रेम करोगे बुरा है जानोगे तो छोड़ दोगे है ना बुरा जानोगे तो उसके चक्कर से बचोगे अच्छा जानोगे तो उससे फायदा उठाओगे तो दूसरे के बारे में जानकारी तो है ना नुकसान से बचाने वाली और फायदा देने वाली होती है तो किसी दूसरे के बारे में पूछ लो हा ये क्या है कौन सी चीज है अपने बारे में क्या पूछना देखो आपको ये दो प्रश्न बताए यहां से वेदांत प्रारंभ होता है अब जो लोग जुक्ति से सिद्ध कर देते हैं कि मैं हूं मैं जानता हूं मैं आनंद हूं है ना तो वेदांत कहता है कि हाँ भाई ये तो जुक्ति से सिद्ध है इसके बारे में शंका करने की जरूरत नहीं है तब तुम काये के लिए अभी आ तो ब्रह्म जिज्ञा है ना बोल रहे हो कि आओ वेदांत पढ़ो बोले हम ये बताने के लिए नहीं वेदांत पढ़ने को कहते कि तुम हो, होना तुम हो इतने ही नहीं मैं हूं इतने ही तुम जानो है ना को हम है ना मैं मैं ये जानने के लिए वेदांत नहीं सिखाया जाता सब क्या मैं ब्रह्म हूं यह जानने के लिए वेदांत सिखाया जाता है मैं हूं यह तो सबको मालूम है चीठी को भी मालूम है चिड़िया को भी मालूम है पशु को भी मालूम है किसको ये बात नहीं मालूम है कि मैं हूं और मुझे सब मालूम पड़ता है मालूम जो कुछ आंख से कान से नाक से मालूम पड़ता है जिन एक छते श्रणती दम जिग्रति विया करो तीचो बोलने वाला मैं सुखने वाला मैं देखने वाला मैं सुनने वाला मैं ना इसमें वेदांत की क्या जरूरत ये तो सबको मालूम है पर बोले तुम ब्रह्म हो ये तुमको मालूम है माने तुम अद्वैय चैतन्य हो और तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ये तुमको मालूम है बोले नहीं ये तो नहीं मालूम है क्या तब आओ फिर देखो कि अद्वय वस्तु कौन है जिज्ञासा करो पूछो देखो इसका अर्थ हुआ कि अब वेदांत की जरूरत आ गई हो मैं हूं ये जानने के लिए वेदांत की जरूरत नहीं है वो तो साफ साफ सिद्ध है है ना? मैं ब्रह्म हूं कि नहीं हूं ये जानने के लिए वेदांत की जरूरत है अच्छा भाई अब दूसरी बात भाई दूसरे को जानते हैं तो अगर वो ठग हुआ तो उससे बचेंगे और भले हुआ तो उससे फायदा उठावेंगे सब प्रयोजन है दूसरे का ज्ञान अपने आप को ब्रह्म जानना इसमें क्या प्रयोजन है इसमें यह प्रयोजन है कि देह का जन्म मरण हमारा जन्म मरण नहीं जन्म मरण से छूट गए ना बोले तो ये सूक्ष्म शरीर का स्वर्ग नरक पुनर्जन्म में आना जाना मेरा आना जाना नहीं लो न बोले तो ये मन का पापी होना पुण्यात्मा होना सुखी होना दुखी होना मेरा पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी होना नहीं है है ना कितने कितने अनर्थ से बचे कितने अनर्थ से बचे ये मन का शोक मोह मेरा शोक मोह नहीं ये मन की सुसुप्ति ये मन की समाधि है ना न मेरी सुसुप्ति ना मेरी, मेरी समाधि अरे संसार के सारे बंधन सारे कर्तव्य सारे प्राप्तव्य सारे त्यक्तव्य सारे ज्ञातव्य समाप्त तो हो गए बिना किसी भार के विश्राम प्राप्त हुआ तो ये जो संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति होकर के परमानंद की प्राप्ति है ये वेदांत का प्रयोजन है तो आ, अपनी ब्रह्मता अज्ञात होने के कारण है ना? अपना अस्तित्व तो ज्ञात है और ब्रह्मता अज्ञात है तो इस ज्ञाता अज्ञात के संबंध में माने सामान्य रूप से आत्मा का अस्तित्व तो ज्ञात है परंतु विशेष रूप से ब्रह्मत्व तो ज्ञात नहीं है इसलिए जिज्ञासा करनी चाहिए जानना चाहिए और इसके जानने से इस प्रयोजन की सिद्धि होती है कि जिन चीजों के कारण तुम डर रहे हो हाय हाय फिर मरेंगे फिर जन्मेंगे नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे हैं, जिन कारणों से तुम दिन भर में अपने को हजार बार पापी पुण्य आत्मा सुखी दुखी समझते हो शोक मोह से ग्रस्त समझते हो उन सब दुखों को मिटाने वाला ये ज्ञान है इसलिए सब प्रयोजन है ये तुम्हारा जो आनंद रूप है प्रिय रूप है क इसकी अनंतता इसकी अद्वैता इसकी सर्वात्मकता प्रकट करने के लिए वेदांत ज्ञान की जरूरत है अब ये प्रश्न हुआ कि यह तो ठीक है लेकिन श्रुति भी वेदांत भी तो सृष्टि का प्रतिपादन करता है ना सृष्टि का प्रतिपादन करता है कि नहीं वेदांत में ये बात आई कि नहीं किस सृष्टि हुई तो भाई सृष्टि हुई ये बात तो वेदांत में आती है वो तो बोले कि फिर अब तो वेदांत झूठा पड़ जाएगा जब कहोगे कि ब्रह्म में कुछ हुआ ही नहीं एक और तो श्रुति कहती है कि ब्रह्म में सृष्टि हुई ब्रह्म से सृष्टि हुई और एक और तुम कहते हो कि ब्रह्म में ब्रह्म से सृष्टि हुई नहीं न ब्रह्म के बाहर सृष्टि न ब्रह्म के भीतर सृष्टि तो तुम खुद ही श्रुति के विपरीत बोल रहे हो तो बोले भाई ये बात तो हम तुमको पहले समझा चुके हैं कि उपाय सो बता रहा है वो तो ब्रह्म समझने का एक उपाय है इस तरह से हम ये समझते हैं कि ये सृष्टि परमाणु से या प्रकृति से या शून्य से या चित्त से नहीं बनी है या नित्य नहीं है है ना ये परमात्मा हमें विवर्त मात्र है परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है ये समझने के लिए ये उपाय है तो बोले सो तो ठीक है लेकिन अब ये बताओ कि क्या सारी श्रुति इस बात में संगत हो जाती है कि ब्रह्म अद्वितीय है संपूर्ण श्रुतियों का श्रुतियों के अक्षर जो हैं वो क्या अनुलोम पढ़ते हैं अनुलोम पढ़ते हैं माने ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है ब्रह्म ही ब्रह्म है तो बोले कि हां क्यों सारी श्रुतियों के प्रतिपादक जितने मंत्र हैं और जितने शब्द हैं और जितने अक्षर हैं वो सब अद्वैतीय अनुकूल हैं बोले कि तब वही गुरु बता दो जिससे ये मालूम पड़े है ना। भूत तो भूत तो भाभी सृज माने समाश्रुति एक बच्चा आया हो सिनेमा देख के अब उस, उसने सिनेमा में बैठ के समझने की कोशिश की एक लड़की थी एक लड़का था है ना दोनों में प्रेम हो गया तो दूसरे लोगों ने बड़ी बाधा डाली है ना वो आके थे अंत में कैसे कैसे उन्होंने बाधा से लड़ाई की विघ्न से लड़ाई की अंत में क्या हुआ वो सब कथा आकर के बच्चे ने सुनाई अब एक आदमी आके सच्ची घटना सुनाने लगा कि हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और एक सिनेमा में देखी हुई घटना सुनाने लगा अब महाराज दोनों ये कई तरह का वर्णन करे वो भी कहे लड़की वो भी कहे लड़की वो भी कहे लड़का वो भी कहे लड़का हैं? वो भी कहे दोनों में प्रेम दोनों का ब्याह वो भी ऐसा ही कहे तो घटना तो जैसे सच्ची सुनाई जाती है वैसे कल्पित भी सुनाई जाती है कोई फर्क होता है आपको मालूम होगा एक बंगाल में बहुत बड़ा मुकदमा चला था एक उसमें गवाह पेश किए गए थे तो वो गवाही दे रहे थे यहां साहब इन्होंने हमारे सामने ऐसा किया है तो ना? बम बनाने की सामग्री ले आए हमारे सामने हमने देखा अच्छा देखा तुमने तो कहा बम बनाते देखा कहा बम बनाते देखा हम तो उनके साथ ही थे हम भी थे फिर हमने इनको बम को ले जाते देखा हम साथ ही थे फिर ये कहा कि हमने बम फेंकते देखा है और जज की अदालत में बयान हो रहा था अब तो जज दे जज बिल्कुल आश्चर्य एकदम चश्मदीद गवाखों देख देखी घटना वर्णन कर रहा है उसने कहा कि साहब जब इन्होंने बम फेंका और बड़े जोर से धड़ाका हुआ तो हमारी नीच टूट गई है नींद टूट गई तो न वहा बम न ये न कोई मसाला न कोई है ना अब बताओ वर्णन करने में क्या फर्क हुआ ए, ये सचमुच ऐसा मुकदमा चला था वो बंगाल के अदालत में अंग्रेजों के जमाने में किसी क्रांतिकारी को पकड़ के उन लोगों ने मुकदमा चलाया था तो उसके लिए गवाह तय किया था तो वो गवाह झूठ ही था असल में गवाह झूठा था अंग्रेजों ने उस समय की जो पुलिस थी उन्होंने कुछ दे दिवा के वो एक जूठा गवाह खड़ा कर दिया था तो उन लोगों ने जितना रुपया दिया था उस सामने वाले जो थे वो दिखाते थे कि अच्छा भाई उन्होंने तुमको एक सौ दिया है हम ऐसे हाथ दिखाया पांच और बयान देता गया ऐसे कम उठाया क्या फिर छ किया आठ किया है ना जब हजार रुपया हुआ दोनों हाथ दिखा दिया है ना अभियुक्त की तरफ वालों ने सब उसने कहा कि साहब बस उसी समय जो बम फेंकने का धड़ाका हुआ हमारी तो नींव टूट गई तो बोले अरे ये सब सपना था कहा सपना था एना? सारी गवाही हो हजार रुपया पर है ना पांच सौ अंग्रेजों ने देने को कहा था उसको है ना और जब दूसरी तरफ से हजार रुपया देने को कहा गया तो उसने बिल्कुल सारी की सारी गवाही चौपट कर दी अब न कुछ जज पुलिस पहले कहती थी देखिए साहब बिल्कुल सारा ये आंखों देखा चश्मदीद गवाह है और अंग्रेजों के पक्ष का जो वकील था वो बड़ा खुश हो रहा था वाह वाह कैसा बढ़िया वर्णन कर रहा है है और जब उसने कहा कि नींद टूट गई तो सबका मुंह लटक गया और जज साहब कलम हाथ में लेके है ना के बोले अब सजा कैसे करें उनका एकमात्र गवाह बिगड़ गया तो ये जो घटना चाहे सिनेमा की हो कहानी की हो चाहे कल्पना की हो उसका जब वर्णन किया जाता है तब वैसे ही किया जाता है जैसे सच हो वो तो अंत में देखना पड़ता है कि यहां वर्णन करने वाले का अभिप्राय क्या है, है? भूतो तो, भूत तो बापी सृज्य माने समाश्रुत है ये जो सृष्टि का वर्णन है ये यथार्थ वस्तु से सृष्टि हुई हो तो और माइक वस्तु से सृष्टि हुई हो तो माया से सृष्टि हुई हो तो इसके जब क्रम का वर्णन करेंगे तब तो बिल्कुल एक ही ढंग से किया जाएगा और कहीं अंत में ये कह दिया कि ये सब सपना है तो सब वर्णन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो बोले ये जो वेद शास्त्र पुराण में सृष्टि का वर्णन है ये वेद वर्णन करते करते अंत में कह देते हैं कि नाना तो कुछ है ही नहीं नेह नाने तिचाम नाया और वो कह देते हैं इन्द्रो माया भी पुरु रूपये ये तो माया के रूप हैं, तो ये तो गंधर्व नगर है ऐसे बोल देते हैं कि ये तो स्वप्नवत है ये तो मानसी रचना है ये तो ठसा ठस ठोस अधिष्ठान में कल्पना है इस तरह का वर्णन मिलता है तो बात फिर वर्णन पढ़ते पढ़ते कहानी पढ़ते पढ़ते तन्मय हो जाना कभी कभी नाटक देखते देखते मनुष्य तन्मय हो जाता है वो मैंने आपको कल सुना था ना कल या परसों नील तर्पण की कहानी सुनाई थी वहां डी रोड में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाटक देखते देखते इतने तन्मय हो गए और नाटक इतना सच्चा लगा जूता निकाल के हाथ में से नाटक के मंच पर चढ़ गए और जो नट था एक्टर जो था उसको उन्होंने पीटना शुरू कर दिया रंगमंच पर नाटक बंद हुआ वाह वाह वाह बहुत वा। बढ़िया नाटक जिसको देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी भ्रम हो गया कि ये सच्चा है तो वर्णन तो वो महाराज है ना जादू तो वो जो सिर पर चढ़ के बोले है ना सृष्टि का वर्णन तो ऐसा करना जैसे बिल्कुल सच्चा लगे और अंत में न रहे न ब्रह्म में सृष्टि होती है न ब्रह्म में सृष्टि लीन होती है इस समय इंद्रियों के कारण ये सृष्टि मालूम पड़ती है इंद्रियायन सृष्टियदम त्रैविध्यम भाति वस्तुनी इंद्रियायन सृष्टि है और इंद्रियायन सृष्टि का ऐसे है बोले अविध्यायन सृष्टि है एना? ये सारी की सारी सृष्टि केवल अनजान पने के कारण अनजान पने के कारण भास रही है मैंने अखबार में पढ़ा कि आजकल अमेरिका में है ना अखबार में पढ़ा हो आ, कोई एक रस निकला है हाँ हाँ अरे न कौश को पी के जवान लोग जो है वो बेहोश हो जाते हैं और फिर जब होश में आते हैं तो स्वर्ग का वर्णन करते हैं कि मैं स्वर्ग से होके आया हूं और ऐसी अप्सरा थी और ऐसा पार्क था बिल्कुल ऐसे ही वर्णन करते हैं वो कोई शराब की किस्म है बनारस में एक माता थी है कि अब नहीं तो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि तो 20 बीस बरस से बीस पच्चीस बरस से मालूम नहीं है तो वो महाराज 10-10 बरस 12-12 बरस के बच्चों को बैठाते थे छाट छाट के बैठाते थे 20-25 बच्चे बैठते और वो ले के हारमोनियम कीर्तन करने लगते तो वो बच्चे पहले तो ताली पीटते फिर आंख बंद कर लेते फिर सिर हिलाने लगते उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाते उसकी आवाज में ऐसा कुछ जादू था वो तो माता के थी तो ये जो एनी का है ना ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी सदस्य थी लेकिन वो करती थी कीर्तन उसके बाद बच्चे गिर पड़ते वहीं कीर्तन करते करते पहले ताली पीटते ताली बंद हो जाती फिर आंख बंद हो करके फिर बिल्कुल भाव में मग्न हो जाते और गिर पड़ते फिर धीरे धीरे उठाती उनको उठने पर फिर एक एक से पूछती तुमको क्या मालूम पड़ा वो तो बताया कि बताता कोई बता रहा है कि हम तो जब बेहोश हुए मान हम जब गिर पड़े कीर्तन कर रहे थे कीर्तन करते करते ऐसा लगा कि एक नदी बह रही है एक बगीचा है ऐसा लगा कि वहां गऊ चल रही है। कैसा हैं, कैसा लगा कि वहां ग्वाले हैं कैसा लगा कि वहां गोपियां पानी भर रही हैं, माने स्त्र पानी भर रही हैं, पर वहाँ एक काला काला फिर बालक आया ऐसे कोई बताता कोई बताता हम उड़ने लगे उड़ते उड़ते उड़ते हमने ऐसा देखा ऐसा देखा ऐसा देखा बहुत ऊंचे जा करके है ना तो एक देखा चार हाथ का पुरुष वहां बैठा हुआ था ऐसे बताता देख कोई बताता हमने पहाड़ देखा और पहाड़ पर वो शिव देखा और आके जैसे सचमुच देखा हो ना ऐसे ही वर्णन करते हो वो उसकी मानसिक शक्ति स्त्री की बड़ी प्रबल थी है ना और वो सबको हिप्नोटाइज कर देती थी ना कीर्तन करते करते और महाराज जिसका जैसा मन होता जिसके मन में जैसा संस्कार होता वैसा देखता देख के फिर उसका यथार्थ ही वर्णन करता तो ये वास्तव में सृष्टि हुई है कि वास्तव में सृष्टि नहीं है जैसे कोई जादूगर अपने जादू के खेल में सृष्टि बना दे वैसी दिखती है सृष्टि के दिखने में वो सच्ची है कि झूठी है वो मिथ्या है कि सत्य है इसका निर्णय हम बाद में करेंगे लेकिन पहले ये बात तो समझ लो कि मिथ्या का वर्णन करने में और सत्य का वर्णन करने में वर्णन करने की रीति में और शब्दावली में कोई फर्क होता है क्या सारा वर्णन करके अगर अंत में आदमी कह दे कि हमने ये कल्पना करके कहा है तो उस वर्णन का अर्थ क्या होगा वो तो जैसे सपना टूट गया ऐसा होगा ना इसलिए श्रुति में यदि कहीं सृष्टि का वर्णन आया है तो वो माया से रचित सृष्टि का वर्णन आया है जादू के खेल का वर्णन आया है सच्ची सृष्टि का वर्णन नहीं आया है तो सृजमाने समा श्रुति श्रुति तो दोनों हालत में बराबर ही वर्णन करती है बोले भाई दोनों में से जो निश्चित हो और जुक्ति युक्त हो आओ विचार करें इस बात पर क्योंकि किसी भी बात को कहानी बना देना ये भी तो सब जगह नहीं बन सकता कोई कुछ भी कहे और कह दिया कि यह तो कहानी है कि ये तो सपना है ये तो जादू का खेल है एक आर्य समाजों में एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे आर्ज मुनि उनका नाम था आर्ज मुनि हो उधर उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध थे उन्होंने आर्ज समाजियों की ओर से ब्रह्मसूत्र पर संस्कृत में टीका लिखी है माने बड़े विद्वान थे हमारे कहने का अभिप्राय कि वो वेद शास्त्र के बड़े विद्वान थे तो मैं समझता हूं स्नाडीन होंगे या ऐसे ही कुछ होंगे सनाढ़ हो या गौर हो फेव बन थे तो उनको लड़की की शादी करनी थी तो रामघाट में आए बाबू के पास बाबू जी की उम्र 32 बाईस वर्ष की उनकी पत्थ पहली पत्नी मर गई थी इसलिए दूसरा विवाह करना था तो बाबू जी तो विरक्त थे उनका तो वेदांत में तब तक रुचि हो गई थी विवाह करने का ख्याल ही नहीं था तो अब आर्ज मुनि जी आए और समझाने लगे कि तुम स्वस्थ हो समझदार हो संपन्न हो और उम्र थोड़ी है तुमको विवाह कर लेना चाहिए बोले तो ये सब तुम्हारा भ्रम है मैं तो ब्रह्म हूं है ना न संपन्न हूं न स्वस्थ हूं न ब्राह्मण हूं न समझदार हूं तो मैं तो ब्रह्म हूं ये सब जो तुमको मालूम पड़ता है सो तो तुम्हारा भ्रम है अब महाराज आर्ज मुनी भारी विद्वान कऊ उन्होंने समझाना शुरू किया कि नहीं नहीं ये बात नहीं है ये संसार सत्य है न सत्य है ये जो तुम्हारा ख्याल है कि ये माया है इंद्रजाल है स्वप्न है ये सब झूठा है अब वो जितनी जितनी बात आरज मुनि कह जाए उसके बाद में बाबूजी का ये ट्रेक जैसे होती है ना गाने के अंत में हैं। ये ट्रेक बना ली उन्होंने कि इन्होंने कि ये तो तुम्हारा भ्रम है है ना? और देखो परमार्थ सत्ता में ये सब कुछ नहीं होता है अब बेचारे उतने बड़े विद्वान दिन भर समझा के हार गए हो बात नहीं बनी वो तो चाहते थे कि लड़की की शादी हो जाए लड़का अच्छा है पर बात नहीं बनी तो अब सब बात को अगर ऐसे ही भ्रम कहते जाएं तो वो तो नहीं बनता है ना उसको समझाना पड़ता है गौण मुख्य ओर मुख्य कार्य संप्रत गौण मुख्योर मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति किसी ने कोई बात कही तो जहां तक उसकी बात असली अर्थ में मानी जा सकती हो वहां तक उसकी बात को गौण नहीं बनाना चाहिए जब वेद ने सृष्टि का वर्णन किया और वो सत्य हो सकती हो तो उसको मिथ्या क्यों मानना मिथ्या होने की कल्पना क्यों करना बोले कि देखो धर्म पुरुषार्थी के लिए सृष्टि सत्य है क्योंकि उसको तो धर्म अधर्म का दो भेद है अधर्म छोड़ना और धर्म करना और जो भगवत भजन करता है उसके लिए संसार की ओर से मन हटा के भगवान में लगाना सच्चा है और जिसको धन कमाना है उसको अपनी दुकान और अपना व्यापार मिथ्या नहीं समझना चाहिए हो ये उसके लिए नहीं है कि जिसको भोग भोगना है इस लोक में और परलोक में का उसके लिए भी सृष्टि मिथ्या नहीं है बोले जो असल में सच्चाई का जिज्ञासु है सत्य को जानना चाहता है बोले परमानंद को प्राप्त करना चाहता है ऐसे बोलते हैं तो वैसे तो सत्य को पाना चाहता है सच्चे ज्ञान को पाना चाहता है सच्चे आनंद को पाना चाहता है है ना वो तो स्वयं सत्य ज्ञान है स्वयं परम सत्य है स्वयं परमानंद है पाना क्या है उसमें तो पाने के अंश में ये अर्थवाद है क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है स्वतः सिद्ध सत्य है स्वतः सिद्ध ज्ञान है स्वतः सिद्ध आनंद है और सत चित आनंद पना असत अचित और दुख की व्यावृत्ति के लिए नारायण कल्पित है यहां तक ये परमात्मा का जो अजत्व तो है वो भी जायमानत्व के निषेध के लिए ही कल्पित है तो ये सब होने पर भी जो मोक्ष पुरुषार्थ को चाहता है कि हम संसारी बंधन से छूट जाए छुटकारा जेल से निकल गया इस संसार में जेल है वो बंधन है तो ठीक है परमात्मा में ये सृष्टि नहीं है और बिल्कुल निष्प्रयोजन है तो चाहे सृष्टि का वर्णन करने वाली कोई भी श्रुति होए वो अविद्या विषयक जो सृष्टि है उसका अनुवाद करने के लिए ही है क्यों बोले श्रुति कहती है कि अजन्मय अजन्म बाहर भी भीतर भी सबाह्याभ्यंतरोजहा तब जब अज है बाह्य और आभ्यंतर दोनों श्रुति ऐसा कहती है निषेध करती है तो विधान श्रुति से निषेध श्रुति प्रबल होती है विधान की जो श्रुति होती है ना कानून है ये करना ये करना ये करना हैं। और एक कानून बना दिया कि नहीं अब इस करने को मना करते हैं निषेध श्रुति प्रबल हो जाती है ये व्याकरण में भी यही नियम है उत्सर्ग की अपेक्षा अपवाद जो है वो प्रबल होता है जब कोई नियम बना देते हैं इस नियम से ये प्रत्यय होता है तो कहते हैं कि इन इन इन धातुओं में इन इन इन शब्दों में इन इन स्थितियों में ये नियम लागू नहीं होते तो नियम का जो अपवाद होता है वो नियम से भी बलवान होता है तो सृष्टि से के प्रतिपादन से सृष्टि का निषेध बलवान होता है क्योंकि सृष्टि का जो प्रतिपादन है वो व्यावहारिक दृष्टि से है और सृष्टि का जो निषेध है वो परमार्थ का ज्ञान कराने के लिए है तो जो परमार्थ ज्ञान का इच्छुक है उसको सभाज्याभ्यंतरोजहा तब सृष्टि श्रुति को गौण और निषेध श्रुति को